तांडव रुचये तावपंडिता नूतनजलधरु गोपूटी दुकूलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमीह शंकर शंकरचार्यवराय पुनः सूत्रवाच्य वंदे भगवत ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने नमः मूर्त नम ओ शातिशाशा कारणत्व का अर्थ अगर अनन्यथा सिद्ध कार्य नित पुर्वृत्ति इस प्रकार की अगर करेंगे जहां व्यतिरिक्क विचार का ज्ञान होगा वहां नियम अंश में ग्राह्य भाग ग्रहण नहीं होगा ग्राह्य अभाव का ग्रहण होगा ऐसा कहा गया इसमें नियम अंश कितना होता है कार्य नित पूर्वृत्ति और उसमें ग्राह्य का ग्रहण नहीं होकर के ग्राह्य का अभाव का ग्रहण होगा ये ग्राह्य वहाँ क्या होना चाहिए था क्या ग्रहण होना चाहिए था वो नहीं होकर के उसका अभाव ग्रहण हो गया जहाँ व्यतिरिक विचार ज्ञान होगा वहाँ क्या ज्ञान होना चाहिए था कार्य समानाधिकरण कार्य समानाधिकरण अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व ग्रहण होना चाहिए कार्यता तो अवच्छेदक कारणता अवच्छेद का धर्म में यह अनवच्छेदक ग्रहण होना चाहिए किंतु अवच्छेदत्व ग्रहण हो गया तो विचार ज्ञान होने से यह कारणता का विघटक हो गया किंतु जहाँ अन्य विचार ज्ञान होगा वो कैसे काम में लगेगा उसका क्या उपयोग होगा अवश्य क्लिप्त वो ज्ञान में वो प्रयोजक बनेगा अन्वय व्यविचार ज्ञान होने से अर्थात दंड चक्र कुलाल सत्वे भी घटाभाव हो गया तो घटाभाव हो गया जो नहीं होने से घट नहीं हुआ तो वो पदार्थ अवश्य क्लिप्त ग्रहण मतलब निश्चय होगा तो अवश्य कलुप्त का ज्ञान होने में यह अन्वय व्यविचार ये उपयोगी हुआ अन्वय व्यविचार ज्ञान होने से हम व्यतिरिक्त सहचार का अन्वेषण करते हैं क्या नहीं होने से अभी घट नहीं बन पाया तो उसका सरी अन्वय व्यतिरक सहच, सहचार का हम खोजते हैं व्य बेविचार होने से यह यह पदार्थ होने पर भी घटा नहीं बन पाया उससे हम खोजते हैं कि व्यतिरिक सहचार खोजते हैं ये ये पदार्थ तो है फिर भी घटा नहीं बन पाया अर्थात कुछ एक पदार्थ नहीं रहा तो जो नहीं रहने से घटन नहीं हो पाया वहाँ व्यतिरक सहचार हुआ व्यतिरिक्त तो सहचार खोजने से अन्वेषण करने से हमको प्राप्त हुआ कि यह पदार्थ भी अवश्य क्लिप्त है और तो नहीं होने से कार्य नहीं बना तो अवश्य क्लिप्त का ज्ञान होने में ये अन्वय व्यभिचार ये प्रयोजक बनता है आगे पंक्तिकल हम लोग देख रहे थे नव्यास्तु कारणत्व अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तिता अवच्छेदक धर्मत्व जो कारण होगा वो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्ती होगा जो अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्ती होगा उसमें अनन्यथा सिद्ध नियत पुरोवर्तितता अवच्छेद धर्म रहेगा वो धर्म हो जाएगा कारणत्व तभी कारणत्व में अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तितता अवच्छेद का धर्मत्व आ जाएगा आने से कहते हैं नब्बे लोग कहते हैं कि प्रतिबंध अभाव ये भी कारण होता है प्रतिबंधक का अभाव कारण होने से उसमें कारणत्व तो रहेगा कारणत्व तो रहने से आपको अभी कहना पड़ेगा कि उस कारणत्व तो में अनन्याथा सिद्ध नियत पूर्ववर्तित अवच्छेद धर्मत्व तो रहेगा जो पंक्ति कह दिया उससे क्या होता है देखेंगे रामरुद्री में तत्तद व्यक्तित्व अच्छा ऊपर पंक्ति और थोड़ा रह गया प्रतिबंधक अभाव जहाँ कारण होता है जैसे दाह के प्रति मणि यह प्रतिबंधक हो जाएगा अग्नि होने पर भी दाह नहीं होगा क्यों मणि प्रतिबंधक बन गया तो प्रतिबंधकों का अभाव होना चाहिए अर्थात मणि मणि अभाव होना चाहिए तो मणि अभाव कहने से मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ऐसा कहना चाहिए किंतु यहाँ विचार लाते हैं कि मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अभाव अर्थात ये कि सकल मणि का अभाव कह देगा सकल मणि अर्थात जो दाह का प्रतिबंधक होते हैं वो मणि का विचार चल रहा है तो दाह का प्रतिबंधक होने वाले कोई भी मणि जहाँ नहीं होंगे वहीं दाह होगा इस प्रकार नब्बे लोग कहते हैं कि इस प्रकार की मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यह कारण कोटि में नहीं होगा मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात प्रतिबंध का अभाव इसको कारण नहीं लिया जा सकता है किसको लेंगे कहते हैं तत्द व्यक्तित्व न कारण होगा अर्थात मान लीजिए कि वो जो चंद्रकांत मणि वो कोई अभी नीला वर्ण का है अथवा पीतावर्ण का है अथवा तदमणि ए तदमणि इस प्रकार की वो प्रतिबंधक बनेगा मणित्व न प्रतिबंधक नहीं बनेगा क्योंकि मणित्व तो सकल तो मणि में रह जाएगा इस प्रकार नहीं होकर के तद मणित्व न प्रतिबंधक बनेगा ऐसे नभ्य लोग कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं रामरुद्री में देखेंगे तद व्यक्तित्व दैसिक विशेषणता सम्बन्धावच्छिन्न मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव दैसिक विशेषणता सम्बंधावच्छिन्न मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मणित्विन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात मणि अभाव तो मणि अभाव किस संबंध से रहेगा कहीं स्वरूप संबंध से रहेगा तो स्वरूप संबंध कहते हैं दैशिक विशेषणता संबंध ये स्वरूप संबंध इस संबंध से रहेगा तो मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्व मणिअभावनिष्ठ तद व्यक्तित्व अपेक्षा या गुरुत्व न मणि अभाव में अच्छा मणि अभावनिष्ठ तद व्यक्तित्व मणि निष्ठ तद व्यक्तित्व नहीं है क्योंकि अभाव कारण होता है इसलिए तदमणि अभाव इस प्रकार के कारण कहेंगे मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे तो सकल मणि अभाव को कहते हैं इस प्रकार नहीं तदमणि अभाव लेना पड़ेगा तो क्यों कहते मणि अभावनिष्ठ तद व्यक्तित्व के अपेक्षा जहां आप दैशिक विशेषणता संबंध अवच्छिन्न मणितावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे ये गुरुधर्म हो जाएगा और मणि अभाव अनिष्ठ तद व्यक्तित्व तद व्यक्तित्व ये लघुधर्म हुआ अपेक्षा गुरुत्व न अन्यथा सिद्धि निरूपक जब आप कहेंगे कि मणित्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये अन्यथा सिद्ध हो गया क्यों गुरुधर्म इतना बड़ा शरीरकृत गौरव हो गया हो और उपस्थिती कृत गौरव भी होगा लाघवश्यव अन्यथा सिद्धि अनिरूपक पर अवसाने न जो लघु होगा वही अन्यथा सिद्धि का अनिरूपक होगा जो गुरु होगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जो गुरु धर्म वाला होगा वो अन्यथा सिद्ध हो जाएगा जो लघु धर्म वाला होगा वो अन्यथा सिद्ध होगा नहीं होगा तो अन्यथा सिद्धि का अनिरूपक होगा लाघवश अन्यथा सिद्धि अनिरूपक जो गुरु होगा वो अन्यथा सिद्धि का निरूपक हो जाएगा जो लाघव होगा वो अन्यथा सिद्धि का अनिरूपक पर्यवसान अभावनिष्ठ तद ता ता व्यक्तित्व अभाव अगर अर्थात तदमणि अभाव उस मणि अभाव में रहने वाला तदव्यक्तित्व यह अन्यथा सिद्धि का अनिरूपकत्व सती क्योंकि मणि अभाव में रहने वाला तद व्यक्तित्व वो तो इतना शरीरकृत लाघव हो गया और उपस्थिति कृत भी कह दिया तदव्यक्तित्व तो अन्यथा सिद्धि का अनुरूपक होने से नियत पुरोवर्त्तिता अवच्छेदकवाद वही नियत पूर्ववर्ती हो जाएगा तो नियत पुरोवर्त्तव जो मणि अभाव में आएगा उसका अवच्छेदक तद व्यक्तित्व हो जाएगा अर्थात तद ता, मणि अभाव तद व्यक्तित्व व्यक्तित्व कहने से जैसे मान लीजिए कि रामाभाव रामा भाव में रहने वाला रामा भावत्व तो इस प्रकार की हो गया आप अगर कहेंगे मनुष्यत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये इतना बड़ा शरीरकृत गौरव हुआ कहते नहीं सकल मनुष्य का अभाव का यहाँ विचार नहीं हो रहा है इस कार्य प्रति प्रतिबंधक प्रति जो हुआ उस प्रतिबंधक में रहने वाला जो धर्म तद व्यक्तित्व तो उपस्थिति कृत और शरीर कृत ये दोनों प्रकार की लाभ होगा नियत पूर्ववर्तीता अवच्छेद को वही होगा जो लघु धर्म होगा कैसे थे तद व्यक्तित्व ये लघु हुआ और आप कहेंगे कि मणित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये गुरु हुआ शरीर शरीरकृत गुरु हुआ आप दिखा देंगे ये ही मणि अभाव ये लघु हुआ तद व्यक्तित्व इस प्रकार के लघु हुआ जो लघु होगा उसको वो अवश्य लिप्त होगा अवश्य नियता नियत पूर्ववर्ती भी एवं कार्य संभव अवश्य लिप्त कहने से उसके द्वारा कार्य हो रहा है अवश्य लिप्त जो होगा वो अनन्य था सिद्ध होगा तो वो होगा लघु धर्मावच्छिन्न एक लघु एक गुरु धर्मावच्छिन्न आगे लघु धर्मावच्छिन्न में कार्य करेंगे वो अवश्य कृप्त माना जाएगा जो गुरु होगा वो अन्यथा सिद्ध होगा तो ये लघु हो गया तद व्यक्तित्व इसलिए तद व्यक्तित्व ये कारणता का अवच्छेद बनेगा अच्छा न च अभी पूछते हैं कि ठीक है तद व्यक्तित्व न प्रतिबंध का भाव से मान लिया जाएगा त तो अर्थात प्राचीन लोग कहेंगे नब्बे लोग कहेंगे तद तो व्यक्तित्व न कारण मानेगे प्राचीन लोग कहेंगे अगर तो ठीक है मान लिया जाने से किन नश हमारा क्या टूट गया कहने से तो कहते हैं दाहिकम प्रति मणिअभावत्वादी अभावत्वादीना कारणताया सर्ववादी सम्मताया दाह के प्रति अभावत्वेन कारण होता है नहीं कि तद तो व्यक्तित्व न कारण होता है दाह के प्रति मणि अभाव अर्थात सकल मणि अभाव क्योंकि कोई मणि हो जाने से फिर दाह नहीं होगा तो इसलिए कहते हैं कि मणि अभावत्वना कारण होता है सर्ववादी इसी को स्वीकार करते हैं तो ये जो सर्ववादी स्वीकृत तो आप अभी कहते हैं तद व्यक्तित्व न कारण होगा तो इस प्रकार की नहीं है अगर कहीं अर्थात तो तीन चार मणि इस प्रकार के हो जाएगा आपको अभी तद तद व्यक्ति अर्थात पांच व्यक्ति का अभाव इस प्रकार की मानना पड़ेगा पांच मणि है दाह नहीं हो रहा है एक हटा दिए कहीं मणि अभाव हुआ अब दाह होना चाहिए क्योंकि नहीं हुआ तो इसलिए अर्थात तदमणि अभावणि अभाव कौमणि अभाव, अभाव तद तद है ऐसे तत्त व्यक्ति इस प्रकार की सब लेना पड़ेगा तो, दाह कम प्रति मणि अभावत्वादी न सर्ववादी सम्मता या विलोक आप अभी तद व्यक्तित्व कारण मान लिया तद व्यक्तित्व अर्थात तो, तद मणि अभाव व्यक्तित्व इस प्रकार के कारण मानने से सर्ववादी सम्मता जो मणि अभावत्व कारण होता था उसका विलोप हो जाएगा कहते है किन्तु यहाँ तो, तो ग्रंथकार इसको मान लिए तद व्यक्तित्व हेतु हेतुत्व ऊपर में कह दिया इसका तो कोई और खंडन नहीं हुआ तो इसलिए कहते ग्रंथकार मत अत्र इष्टापत्ति रे शरणम अर्थात तो ग्रंथकार के ऊपर कोई दिखाएगा देखिए सर्ववादी सम्मत है मणित्वावच्छिन्न प्रतिबंध का अभाव मणित्वावच्छिन्न अभाव ये लेना पड़ेगा क्योंकि सर्ववादी सम्मत है। तो ग्रंथकार के ऊपर कोई इस प्रकार की दोष दिखाएगा तो ग्रंथकार को इष्टापति कह करके मानना पड़ेगा और कोई अर्थात इसके ऊपर और समाधान नहीं दिया ग्रंथकार अच्छा तभी जो टीका में विचार दिखाए वो तो मूल में विचार नहीं दिखाए नब्बे लोग अपना मत दे करके चुप हो गए कदे तत्त व्यक्तित्व न हेतुत्व आपत्ति चलो इसके ऊपर भी प्राचीन लोग कहते हैं कारणत्व तो को तत्त व्यक्तित्व न इस प्रकार की मानने का आवश्यक नहीं है तो क्यों रामरुद्र में देखिए ननु जहाँ पंक्ति पूरा हुआ अभी उसके आगे ननू कारणत्व न उक्त अंगीकरणीय उत्त अर्थात अन्य सिद्ध निवर्ति धर्मवान जो होगा वो कारण होगा क्योंकि कारण तो हो गया अनन्यथा अन्य अन्यथा सिद्ध नियतपुरवर्ति अवच्छेदर्म ये हो गया कारणत्व तो कारण हो जाएगा ऐसा धर्मवान तभी तो कह देंगे कारण तो इसको नहीं कहेंगे अपितु तो पूर्व में जो विचार हुआ था यदर्मावच्छिने न कारणत्व तो व्यवहार तत्त धर्म भिन्न तत तत्न्न तत्त धर्म भिन्न तत तत तत तत धर्म से पहले कहा था यत्र यत्र नाम न ना कारणत्व तो व्यवहार तत तत्द तत भिन्न इस प्रकार की कहा था वो सबको आवश्यक लिप्त मानेंगे जिसे जिसमें प्रामाणिक लोग कारणत्व का व्यवहार नहीं कर रहे हैं उससे जो भिन्न होगा उसको आवश्यक लिप्त कहेंगे वो कारण होगा ऐसे कहता अभी प्राचीन लोग उसको कहते हैं तत्द व्यक्तित्व न कारण ऐसा मानने का आवश्यक नहीं है अपितु यस तो तत्द व्यक्ति भेदकूटवत्व जिसमें प्रामाणिक लोग कारण तो स्वीकार नहीं करते हैं तत्द व्यक्ति भेद वो हो सकता है कि दो चार पदार्थ होंगे जिसमें कारण तो स्वीकार नहीं किया जाता घट के प्रति कुला पिता रासभ ये सब में कारण तो स्वीकार नहीं किया जाता तत्द व्यक्ति भेद कहने से भेद कूट हो जाएंगे कुछ दो चार आठ दस पदार्थ हो सकते हैं तो अभी प्राचीन लोग कहेंगे कि यात्रा न कारण तो व्यवहार तत्द व्यक्ति भेद भेदकूट ये भेद भेदकूट ये किसमें आएगा जिसमें कारण तो व्यवहार नहीं हो रहा है वो सब का भेद किसमें आएगा हो रहा है तो उसमें आ जाएगा वो भेद कूट आ जाएगा तो वो जिसमें कारणता तो का व्यवहार हो रहा है वो सब कारण होंगे तो वो सब कारण हो जाएंगे भेद कूटवान और वो सब में आ जाएगा भेद कूट यही जो जो कारणत्व व्यवहार हो रहे हैं उसमें सब आ जाएगा तत्व व्यक्ति भेद भेदकूटम यही कारणत्व प्राचीन लोग इस प्रकार के भी कहेंगे अर्थात जो अन्य था सिद्ध नियत पूर्ववर्तीता अवच्छेद का धर्म कारणत्व ये होने से आप कह कि गौरव हो गया तो इसको थोड़ा वारण करने के लिए वो इस प्रकार कहेंगे तत्त व्यक्ति भेदकूटम ये कारण हो, हो जाएगा ऐसे कहने से अभी नब्बे लोग कहते हैं तत्त व्यक्ति भेद कूट किसी किसी व्यक्ति में कारण तो व्यवहार नहीं हो रहा है ये किसको पता तो अभी आप कहेंगे कि कुलाल पिता में कारण तो व्यवहार नहीं हो रहा है राश में नहीं हो रहा है पर्वत में क्यों नहीं होगा और पर्वत का पीछे द्रव्य में क्यों नहीं होगा इसको रामरुद्री में देखिये सर्वज्ञान एवं रामरुद्री में प्रतीक दिया है कारणता अवच्छेद भिन्न सकल सकलधर्माण तत्द व्यक्तित्व अस्मदादीना ज्ञान असम भवा तो व्यवहार नहीं होता है ये कहाँ नहीं होता है कितने में नहीं होता है ये अस्मदादीना अगोचर तो इसलिए दिनकी में कहते हैं सर्वज्ञन एवं ज्ञेय नवे लोके प्राचीन लोके यवहार तो नहीं होता है तत्द व्यक्ति भेदकूटमत्व नब्बे लोग कहते हैं कि कहाँ व्यवहार नहीं होता ये तो ईश्वर को ही पता है इसलिए हम लोग का विषय का गोचर नहीं है सर्वज्ञ न एव ज्ञेम ये एक विचार दिखा दिया पूर्व में विचार हो गया था फिर प्राचीन लोग उसको उद्भावन किए तो अभी नब्बे लोग इसको खंडन कर रहे हैं अभी प्राचीन लोग और विचार ला रहे है कहते हैं कि आप कह दिए कि कौन कौन सा व्यक्ति कारणत्व व्यवहार नहीं होते हैं ये हमको पता नहीं ईश्वर को पता है इसलिए ये पक्ष आप खंडन कर दिए अभी हम कहेंगे कि व्यक्ति भेद कूटवत्व संबंधे न अच्छा अभी यत्र न कारणत्व व्यवहार ऊपर पंक्ति दिया यत्र न कारणत्व व्यवहार तत्द व्यक्ति भेद भेदकूटवत्व भेदकूट ये आ गया जिसको कारण कहते हैं मान लीजिए दंड को भी कारण कहेंगे तो यत्र यत्र प्रामाणिक नाम न कारण तो व्यवहार तत्त व्यक्ति भेद कूट दंड में आ जाएगा क्योंकि दंड कारण होता है उसमें जो कारण नहीं होते उनका सब भेद आ जाएगा तो भेदकूटवान भेदकूट आया दंड में भेदकूटवान कौन होगा दंड अभी दंड में आ जाएगा भेदकूटवत्व ये दंडो में ये धर्म आया और यह एक संबंध मान करके अभी प्राचीन लोग कहेंगे कार्य यत्र यत्र प्रामिका नाम न ना कारणत्व व्यवहार तत्द व्यक्ति भेदकूटवत्व ये दंडो में आ रहा है तो यह पूरा दंड में आने से इसका आरंभ हुआ था कार्य से यत्र, यत्र, यत्र प्रामिका नाम न ना कारणत्व व्यवहार तत्त व्यक्ति भेदकूटम कहने से लक्षण का आरंभ हुआ था कार्य कार्य के जगह में आप सोशल ले लीजिए, तो होने से यह संबंध से स्व दंड में आ गया क्योंकि भेद कूटमत्वम यह दंड में आया तो अर्थात यह संबंध से अभी वो कार्य स्व वो भी दंड में आ गया यह एक संबंध हुआ इस संबंध से कार्य अभी दंड में आ गया तभी तो दंड क्या हो गया कार्य विशिष्ट पंक्ति देखे आगे तत्द व्यक्ति भेदकूटवत्व उसका पूर्व में रह जाएगा यत्र न कारणत्व तो व्यवहार आगे तत्द व्यक्ति भेदकूटवत्व त न कारणत्व व्यवहार अर्थात कार्य यत्र न कारणत्व का तो व्यवहार क्योंकि किसका कारणत्व कहेंगे कार्य से तो यह संबंध से अभी कार्य भी ये दंड में आ जाएगा तत्द व्यक्ति भेदकूटवत्व संबंधे न कार्य विशिष्ट अभि आ गया दंड में भेद भेद कूटवान भेद कूटवान हो जाएगा कारणत्व व्यवहार अच्छा ये न कारणत्व व्यवहार जिसमें कारणत्व का व्यवहार नहीं होता है कार्य विशिष्ट वो धर्म कारणत्व न कारण अच्छा कार्य विशिष्ट यह धर्म धर्म हो गया दंडत्व तत्त व्यक्ति भेदकूटवत्व संबंध न कार्य विशिष्टो यह धर्म धर्म कार्य विशिष्ट यह धर्म अच्छा धर्म शब्द से कारण में रहने वाला जो धर्म कारण में अर्थात कारण अगर दंड हो जाएगा दंड में रहने वाला धर्म दंडत्व तत्त व्यक्ति भेद कूटवत्वम इस संबंध से कार्य विशिष्ट जो धर्म धर्म का दंड तो कार्य आकर के दंडत्व में रहेगा तद्वान दंडत्वान हो जाएगा दंड दंडा दुआ जाएगा वो कारणत्व भेदकूटवान तो हो जाएगा हाँ, हाँ। भेद भेद भेद दंड उसमें रहेगा भेदकूटव कारणत्व ठीक है अच्छा तत्त व्यक्ति भेद कूटवत्व संबंध न कार्य विशिष्टो यह धर्म अर्थात कार्य आकर करके दंडत्व में रहना है तभी धर्म हो गया दंडत्व तभी कार्य को लाकर के दंडत्व में रखना है तत्त व्यक्ति भेद भेदकूट व्यक्ति हो जाएगा दंड भेद प्रतिक्विन्न यहां यहाँ ये तद्वाविं दंडे इति भेदकूटमी भेदकूटवतुम भेद कूटवत बत धर्म बतुम भेद कूटवत बत धर्म भेद कूटवत धर्म।, धर्म अच्छा भेदकूटवत धर्म तो भेदकूट वाला हो गया वो धर्म अच्छा भेदकूट वाला वो धर्म को लिए ठीक है तो भेदकूट वाला हो गया धर्म तो अर्थात यहाँ लेना पड़ेगा जिस जिस में कारणत्व तो का व्यवहार नहीं हो रहा है कारणत्व का व्यवहार अर्थात पर्वत घट्ट के प्रति कारण नहीं हो रहा है अर्थात पर्वत में जो पर्वतत्व तो रहेगा वो पर्वतत्व तो वो कारणत्व तो नहीं कहेंगे पर्वत तो कारण नहीं होगा अर्थात पर्वतत्वों को का। तो कारण नहीं कहेंगे तो यत्र यत्र का अर्थ कहना पड़ेगा अर्थात तो पर्वतत्व तो को कारणत्व तो नहीं कहा जाता है इस प्रकार की अर्थात धर्म में लेना पड़ेगा जो जो कारण नहीं होते हैं ऐसा पंक्ति नहीं है अच्छा वो भी ठीक कहा ऊपर में यत्र यत्र न कारणत्व तो व्यवहार जो जो कारण नहीं है इस प्रकार नहीं कहा अर्थात तो जिस जिसको हम कारणत्व तो न व्यवहार नहीं करें अर्थात पर्वतत्व कारण नहीं है नदी कारण नहीं है इस प्रकार की लेंगे तो कारणत्व व्यवहार नहीं होने से तत्द व्यक्ति तत्व व्यक्ति अर्थात पर्वतत्व नदी ये व्यक्ति का भेदकूटमत्व मतलब भेद ये व्यक्ति का भेद आ जाएगा दंडम ऐ दंडत्व में पर्वतत्व नदी ये सब का भेद आ जाएगा दंडत्व में पर्वतत्व को नदी को हम कारणत्व तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं किन्तु दंडत्व को हम कारणत्व न ग्रहण कर रहे हैं तो धर्म में भेद हम दिखाएंगे अर्थात वो कारण में धर्म भेद नहीं दिखा रहे जो कारण नहीं हो रहा है उसमें रहने वाला धर्म और जो कारण हो रहा है उसमें रहने वाला धर्म ये धर्म का भेद धर्म में हम दिखा रहे हैं तो तत्त व्यक्ति अर्थात नदीत्व पर्वतत्व इत्यादि व्यक्ति जो कि कारणत्व न ग्रहण नहीं हो रहे है वो सब व्यक्ति का भेदकूट भेदकूट रह जाएगा दंडत्व में तभी भेदकूटवान हो जाएगा दंडत्वान अर्थात दंड और उसमें रह जाएगा भेदकूटबत्व तंड अभी तत्त व्यक्ति भेदकूटव ये आ जाएगा दंडत्व में भेदकूट रहेगा दंडत्व में भेदकूटवान हो जाएगा दंडत्वान और भेदकूटवत्व अर्थात फिर दंडत्वान में जो धर्म रहेगा दंडत्व तो भेदकूटवत्वम यह दंडत्व में आएगा तभी आगे वाला पंक्ति हो रहा है तत्व व्यक्ति भेद कूटवत्व संबंध न कार्य विशिष्टो ये धर्म त्यक्ति शब्द से वो वो सब जो कारण नहीं होते हैं राशवत्व पुलाल पितृत्व ये सबको तत्द व्यक्ति से लेना पड़ेगा उसका भेद दंड में रहेगा त्यक्ति भेद रहेगा दंडत्व में तो भेद कूटवान हो जाएगा दंड और उसमें रहेगा भेदकूटवत्व अर्थात दंडकूट भेद भेद भेद संबंध है ना कार्य विशिष्टो यो धर्म धर्म हो गया दंड अभी तदवान हो जाएगा दंड तदवत्व दंड तदवत्वम फिर दंड में रहेगा वो धर्म तत्तद्यक्ति भेदकूटवत्व संबंध है ना कार्य विशिष्टो यो धर्म धर्म हो गया दंडत्व अभी तद्वान तद्वान दंडत्वान तो हो जाएगा दंड और उसमें रहेगा दंड तदवत्व ये धर्म रहेगा दंडाद तो यह, यह, यह दंड तो में ये जो धर्म धर्मवत्वम रहा तो यही तद तदर्थात तद तद कारणत्व दंड में जो कार्य विशिष्टो यह धर्म तदवत्वम ये रहा दंड में यही जो पदार्थ रहा यही तद तद तो का अर्थ कारणत्व तो कारणत्व का अभी तीन आ, मतलब दो अर्थ नबी लोग निराकरण कर दिए प्रथमे प्राचीन लोग कह दे के कारणत्व तो का अर्थ हो जाएगा अन्यथा सिद्ध नियत पुरोवर्तिक अवच्छेद का धर्म इसको गुरु कह करके निराकरण कर दिए आगे फिर प्राचीन लोग कह दिए य न कारण तो व्यवहार तत्तद व्यक्ति भेद कूटबत्वम इसको कारण तो कहेंगे नब्बे लोग कह दें वो तो सर्वज्ञ ही जानेगा अभी कह रहे हैं कि ठीक है तत्द व्यक्ति भेद कूटबत्वम नहीं कह करके यह संबंध से हम कार्य को ला करके रखेंगे दंडत्व में तो ये जो धर्म हो गया वो कार्य विशिष्ट हो जाएगा तो प्रथम कहा कि तत्त व्यक्ति भेद कूटभत्व कहेंगे तो ईश्वर ही जानेंगे अभी आप क्या करें कार्य को ला करके दंडत्व में रख रहे हैं और वही संबंध से जो संबंध ईश्वर जानेंगे अभी कह रहे हैं क्या तत्त ब्यक… तत्त व्यक्ति भेद कूटवत्व संबंध से कार्य को ला करके दंडत्व में रखना है धर्म में रखना है तो वो जो संबंध कह रहे हैं ये संबंध तो ईश्वरी ने व्यय कह दिए तो फिर क्या लाभ हुआ कहते हैं कि संबंध का ज्ञान के बिना भी अर्थात सर्वदा ये संबंध का ज्ञान होना कोई जरूरत नहीं है जिसको संबंध का ज्ञान है घट भूतल में है सभी को पता है ये संयोग संबंध से भूतल में है नहीं है संबंध के ज्ञान के बिना भी अर्थात ये कार्य आकर के ये दंडत्व में रह सकता है यहां कहने का तात्पर्य है क्या से? अभी कारणत्व तो, मतलब कारण किसको कहेंगे जिसमें आप कारणत्व तो को जानेंगे त कारणत्व तो शब्द का अर्थ आप क्या कहेंगे प्राचीन लोग कह दें कि अन्यथा सिद्ध नियत पूर्वर्तीता अवच्छेद का धर्म यही कारणत्व नव्य लोग कह गुरु धर्म तो ठीक है आगे कहते हैं कि न प्राचीन लोगेंगे यामाणिका नाम न ना कारणत्व तो व्यवहार तत्त व्यक्ति भेदकूटवत्वम ये कारणत्व हो जाएगा तत्त व्यक्ति भेदकूटवान ये हो जाएंगे सब जो जो कारण नहीं होंगे तत्त व्यक्ति भेदकूटवान हो जाएगा जो कारण तत्द व्यक्ति जो कि कारणत्व व्यवहार नहीं होंगे उसका भेद किसमें आ जाएगा जो कारण हो जाएगा तो यह भेदकूटवत्व ये कारणत्व कारण दंड है कारणत्व किसको कहेंगे तो कहेंगे तत्त व्यक्ति भेदकूटवत्म भेदकूटवत्वम कहे भेदकूट कहें भेदकूट अथवा भेदकूटवत्व भेद एक ही अर्थ हो गया तभी अभी जो जो कारणत्व व्यवहार नहीं होंगे उन उन सबका जो जो धर्म कारणत्व रूपेण व्यवहार नहीं हो रहे हैं जो जो धर्म नदी पर्वतत्व रासभत्व ये कारणत्व तो में व्यवहार नहीं हो रहे हैं ये सब धर्मो का भेद कहाँ रहेगा दंडत्व में ये सब धर्मों का भेद रह जाएगा दंडत्व में ये दंडत्व ही कारण कारण कारणत्व कारण तो हो इस प्रकार की कहेंगे इसके ऊपर नब्बे लोग कह दिए कि यह जो जो जो कारणत्व तो नहीं हो रहे हैं ये किसको पता है ये ईश्वर को पता होगा तो इसलिए ये भी नहीं होगा अभी प्राचीन लोग कहते हैं कि ठीक है यह धर्म पता नहीं चलेगा किंतु हम अभी कहेंगे कि इसी धर्म से जो कि पता नहीं है केवल ईश्वर को पता होगा इसी धर्म से हम कार्य को ला करके दंडत्व में रख देंगे अभी कार्य और दंडत्व ये दोनों संबंधी होंगे कार्यत्व तो को ला के रखने किंतु यह जो संबंध है ये संबंध ज्ञान सर्वदा आवश्यक नहीं है जैसे भूतल में घट है तो यह घट संयोग संबंध से है हमको ऐसे ज्ञान हो रहा है ये जो जानता है संयोग संबंध उसी को ही ये ज्ञान होगा क्योंकि यह जो घटक है संयोग में तत्तद व्यक्ति भेदपूट ये तत्द व्यक्ति ये ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए कहा गया ईश्वर के द्वारा अभी कहते हैं ठीक है हमको उस अंग से ज्ञान नहीं हो हमको केवल इतना ही ज्ञान होगा कि भूतल में घट है अभी ये संबंध क्या संबंध है ये संयोग है समवाय है स्वरूप है ये हमको पता नहीं है इसी प्रकार की कार्य को लाकर के हम ये दंडत्व में रखेंगे कहेंगे देखिए ये कार्य इसके साथ संबंधी है क्या संबंध है कहते वो हमको पता नहीं है क्यों कहते वो संबंध ईश्वर को पता है कार्य अर्थात घट घट लो जो दंड का विचार करते हैं घट कार्य को हम दंड के साथ संबंध कर देते हैं और कहते हैं कि ये दंड तो यही अभी कारण तो हो जाएगा क्यों कार्यो के साथ ये संबंधी है है संबंध हो होने से कैसी अच्छा मतलब आप कहेंगे कि घट के साथ अगर जल रहेगा फिर जल घट का कारण हो जाएगा इस प्रकार की न कार्य के साथ न यहा मतलब उनका प्रश्न तो वो कह रहे हैं कि अभी घटक बन गया और उसके पास अभी जल का संबंध हो गया और कहींगे जल घटक के प्रति कारण होगा ये आपका अभिप्राय है ना कार्य के साथ जो संबंध हो जाएगा किंतु इसका घटक अंश में जो संबंध घटक अंश में है जिस जिस को कारण नहीं मानते हैं तत्त व्यतिरिक्त लेना है यह किन्तु पता नहीं चल रहा है सभी को किंतु घटक अंश में वो अंश है अर्थात जिस संबंध से आप कार्यों को ला करके रख रहे हैं दंडत्व में वो संबंध ही कह रहा है कि इसी इस इस से अतिरिक्त तो होगा इसलिए कोई पदार्थ ले लिया जाएगा ये बात नहीं है किंतु यह जो संबंध है ये संबंध हमको ज्ञात नहीं है इसके लिए एक उदाहरण ऐसा सोचते हैं ये घटक उलालो कैसा बनाए ये हमको ज्ञात नहीं है किंतु हम घट का व्यवहार कर सकते हैं इसी प्रकार के किस संबंध से कार्य आकर के रह रहा है ये घट दंड में ये हमको पता नहीं है किंतु ये संबंध में घटकत्व बाकी सब अकारणों को निराकरण कर देगा इतने अंश हमको पता है तो यहाँ ये पंक्ति उसको कहते हैं हम देखेगा इसको अगर और कुछ समाधान दिया होगा ये लगता है कि रामरुद्र में दिया है ननु तत्त व्यक्ति एक प्रतीक दिया है आगे सर्वज्ञनों के आगे एक तत्व व्यक्ति दिया है ये वही तत्त्व व्यक्ति भेद कूटभत्व संबंध है न कार्य विशिष्टो ये यह धर्म उसी के ऊपर ये दिया है एक शंका ला करके फिर दिया है अच्छा चलिए देखते हैं समय तो है हाँ। ननु नद धर्मावच्छिन् न कारणत्व व्यवहार जो जो धर्म राषभत्व कुलालो पितृत्व तो, इसमें कारण तो व्यवहार नहीं हो रहा है व्यक्ति भेद कूट कूटभत्व होना चाहिए हाँ तत्द व्यक्ति भेद कूटमत्व संबंध न प्रकृत कार्य विशिष्टो यो धर्मस जिस जिस जिसमें कारणत्व का व्यवहार नहीं हो रहा है तत्द व्यक्ति भेदकूटमत्व संबंधे न प्रकृत कार्य विशिष्टो य धर्म अच्छा तो यहाँ क्या होगा हम कहेंगे घट के साथ हम जल का संबंध कर देंगे वस्त्र का संबंध कर देंगे ये सब संबंध तत्वद्यक्ति भेद कूटबत्व संबंध ये नहीं हो पाएगा इसीलिए आपको लेना पड़ेगा कि अभी जो ही वास्तव कारण हो रहा है अर्थात संबंध जो है संबंध का घटक अंश से और सब निराकरण हो जाएंगे संबंध है न प्रकृत कार्य विशिष्टो यो धर्मस तदम एवं कारणत्म इति नोष अर्थात नब्बे लोग जो दोष दे दिए सर्वज्ञ एवं ये नहीं होगा क्यों नहीं होगा विशिष्ट बुद्धो संसर्ग ज्ञान से अहेतुत्वना अच्छा विशिष्ट का ज्ञान होने के लिए विशेषण का ज्ञान चाहिए किंतु विशेषण किसी संबंध से विशेष्य के साथ मिलता है वो ज्ञान आवश्यक नहीं है हम कह दे सकते हैं कि घट विशिष्ट भूतल घट विशिष्ट भूतल केन संबंध है ना वो तो कहेगा वो तो पूछना पड़ेगा किंतु घट विशिष्ट भूतल कह देगा तो यहाँ वो तर्क देते हैं विशिष्ट बुद्धो संसर्ग ज्ञान से संसर्ग अर्था संबंध विशिष्ट ज्ञान होने के लिए संबंध ज्ञान हेतु नहीं है इसलिए पूर्वम अनुपस्थितान तद व्यक्ति भेदान तत्व व्यक्ति भेदा जो की ईश्वर को ही ज्ञान होगा वो हमारा बुद्धि में उपस्थित नहीं होने पर भी संसर्ग घटक बन जाएंगे संसर्ग घटकतया भाने वाधक अभाव तो हमारा बुद्धि में वो संसर्ग सब नहीं आने पर भी संसर्ग का घटकत्व ना हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि अभी विशिष्ट है अच्छा ठीक है ये पंक्ति पूरा कर लेंगे तत्त व्यक्ति भेदकूटवत्व संबंध है न कार्य विशिष्ट यही जो संबंध हुआ इसके द्वारा सब अकारण निराकृत तो हो जाएंगे कार्य विशिष्ट धर्म कार्य हो गया घट घट विशिष्ट धर्म हो गया दंडत्व तदवत्वम तद्वान हो जाएगा दंड उसमें आ जाएगा यही कारण तुम इतनी नील लोग कहते ये भी ठीक नहीं है क्यों तस् संबंधत्व संदेहात् आप ये संबंध से ला करके घट को रख दिए दंडत्व में कहते ये के संबंध होगा ये ठीक नहीं है क्यों आप संबंध कहते हैं कि कार्य से यत्र यामाणिका कारणत्व न व्यवहार ऐसा आप एक संबंध दिखाते हैं ये कि परंपरा संबंध यह संबंध से यह कार्य आकर के यहाँ रहेगा ऐसे हम स्वीकार नहीं करते तो नब्बे लोगों का कहना है ये सब विवादी है तो नब्बे क्योंकि नया एक तो परंपरा संबंध से आप इसको लेकर के उधर रखेंगे इसको लाकर के यहाँ रख पाएंगे तो किंतु ये लोग कहते हैं कि संदेहात अर्थात हम इसको स्वीकार नहीं करते आप स्वीकार करते हैं तो इसलिए ये संबंध है नहीं है निश्चय नहीं है तस्मात कारणत्व पदार्थांतरम इसलिए कहते हैं कारणत्व एक अन्य पदार्थ सात पदार्थ से भिन्न पदार्थ किंतु ये निश्चय से ज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है कारणत्व तो का ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है इती इती भ्याद। फिर हाँ आगे प्राचीन लोग कहते हैं तत्सत वो <laughs> बात ठीक नहीं है विचार तो देखेंगे ओ शंकर शंकरचार्य केशव वादराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभाग देहाय दक्षिणा मूर्त नम